बुलंद था आयुष अच्छी थी फोन के बिना नहीं चलेगा टीवी के बिना नहीं चलेगा आप आगे मन ईश्वर के बिना नहीं चलेगा ऐसा क्यों नहीं समझता टीवी फोन शरीर सब और तुम्हारा चैतन्य ना हो तो मुर्दा करके जला देंगे जिसके बिना नहीं चलता उसका प्रीति नहीं उसका ज्ञान नहीं उसके लिए साधना नहीं कैसी भी जो सुख स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है सारे सुखों की सारे ज्ञानों की खान है उसके लिए शांत बुद्धिमान। एक बार राजा इंद्र ने इंद्र भी कई हो गए जैसे प्राइम मिनिस्टर कई हो जाते हैं, ऐसे बल्ली भी हुए तो एक बार बल्ली को इंद्र ने बुरी तरह से हराया तो बलि का सारा वैभव ले लिया सत्ता ले ली बलि मिल नहीं रहे थे तो देवताओं के पास घूमने की खोजने की सूक्ष्म शरीर से इधर उधर जाने की शक्ति होती सारा राज्य छान मारा जंगल भी छान मारा बलि नहीं दिख रहे तो राजा बली कहां है? आखिर इंद्र ने ब्रह्मा जी की शरण के ब्रह्म आप ही बताओ कि राजा बली दैत्य राज राजा बलि उनका सब हमने छीन दिया राज विजय तो कर लिया लेकिन वो जिंदा है शत्रु है मेरा तो ब्रह्मा जी ने कहा वो मारने के योग्य नहीं वो कही भी है बली वस्तु स्थिति वो समझते उनको मारने कभी चार छोड़ दो बोले अच्छा मारूंगा तो नहीं लेकिन अभी है तो कहाँ है बोले बली के पास चिंतन शक्ति है तो शरीर से कहीं भी रहूंगा तो लोग पहचान जाएंगे इसलिए मैं गधा बन जाऊंगा गधा बन जाऊं दृढ़ चिंतन करके वो गधा बन गए तो बोलो गधा कहा रहता होगा बोले धरती पे ही है गधा तो धरती पे ही रहेगा देवलोक में तो ब्रह्म चिंतन करने में सुविधा नहीं रहेगी तो जहा उजाड़ घर हो सुनसान खंडेर घर पड़ा हो और एक गदा चुपचाप खड़ा हो तो समझना होए राजा बलि। नहीं तो गधे भी गधे के बिना नहीं रहते गधे गधे के बिना नहीं रहती ऐसी हाल है कुत्ता कुत्तियों के साथ घूमता कुतिया कु के बिना नहीं रहती जोड़ी में चिड़िया चकली के बिना चकला नहीं रहता चकले के बिना चकली नहीं रहती सबको संसार में सुख देखता है बली बुद्धिमान है वो सुख इंद्रियों का सुख है सच्चे सुख के लिए गधे बली ग लेकर घर में उस ब्रह्मो परमात्मा का चिंतन करे लेकिन मारने के योग्य नहीं बली योग महाराज बड़े में कथा थी तो इंद्र घूमते घूमते घूमते खंड घर में देखा के गधा शांत खड़ा है गधा और चुपचाप लेटा पेटा नहीं शांत खड़ा है उस और गधों की अपेक्षा विशेषता भी देखा है क्योंकि अंदर ब्रह्मचिंत तो इंद्र से कहो देव दैत्यराज ये क्या रूप बनाया हम तुमको पहचान गए कैसे आकर छुपे हो तुमने कैसा खोज लिया तब बलि ने कहा इंद्र गर्व मत करो ये राज्य की लक्ष्मी सदा किसी के पास नहीं रही तुम्हारा इंद्र पद भी कितने लोगों ने भोगा और तुम्हारे बाद भी कोई भोगेगा ऐसे मेरा राज्य भी कईयों ने भोग फिर मैं आया अभी हमारे दिन राज्य के नहीं है तुम्हारे दिन है। लेकिन तुम ये नहीं समझना कि मुझे राज्य मिल गया तो सदा रहेगा न जाने हजारों हजारों इस राज्य पे आ गए और तुम भी आके चले जाओगे फिर कोई आएगा फिर कोई हमारा अभी हमारे दिन राज्य के नहीं है तो परम राज्य में जाए तुम्हेंत तो समझना की मैं वज्रत हर इंद्र हूं मैं अभी भी चाहू संकल्प करके एक लात मारू तो तुम वज्र खाते स्वर्ग में पहुंच जाओ इतनी मैं ताकत रखता हूँ लेकिन मैत्री सौम्यता वो भगवत चिंतन वाले का स्वभाव हो जाता है बाकी आप मेरे को कायर समझ के अथवा भाई बेचारा गधा हो के पड़ा है ऐसी दया खाने की जरूरत नहीं है कोई भी शरीर हो ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पाना ये बुद्धिमानी है नकल्प होना ये बहादुरी है इंद्र तुमने नाच देखे अमृत किया और सुखी हुए लेकिन वो सुख कहा से आता है वो जो जानते वो गधा बनकर भी तुमसे ज्यादा सुख कहा हूं प्रभु का रस लिख सकते चित्त प्र, की शांति प्रसाद की जननी विचार करो इंद्र के इसके पहले कौन कौन आया और ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदह इंद्र बदल जाते ऐसे ब्रह्मा जी सौ साल जीते और रेती नदी के बालू बालू के दाने गिन सकते हो लेकिन ब्रह्मा जी कितने भी वो नहीं गिन सकते तो तुम्हारी दुकान और तुम्हारे डॉलर और तुम्हारे रूपये और तुम्हारा मकान और आयुष्य दीर्घ काल के आगे क्या माना रखता है तुम्हारा सौ साल बीतता है तो देवताओं को सौ दिन ही होता है ऐसे देवता अपने हिसाब से सौ साल जीतते नहीं ऐसे देवता कल्प परिंद जीते तो वो देवता भी जाते वो के, वो भी जाते वो वो के गिर तो तुम कब कब तक तक दुख सुख कब तक मित्र कब तक शत्रु कब तक जिसके आगे मित्र की वृत्ति शत्रु की वृत्ति हो हो बदल जाती उस वृत्ति में उस चैतन्य ईश्वर में जगने के बदला में बड़ा इंद्र हूं मैं बड़ा बलि हूँ ये माया है भगवान की मैं इतना और कर लू मेरा इतना और पा लू मैं क्या हूं वो नहीं जानते हैं जो मरने वाला शरीर है उसके लिए पाना है करना है श्री कृष्ण कहते देवी है शाह ये माया किसकी है कि मुझ मझदेव की है चैतन्य किसकी है बोले देव की कैसी है बोले गुण में रजोगुण तमोगुण सत्योगुण कोई तो आलस्य निद्रा शराब कबाब पाप ताप में सुख ढूंढ रहा है और उसको ऐसी ऐसा मिले ऐसा वृत्ति शांत होती तो सुख तो वहीं से आता है लेकिन वो नीचे गिरता जाता है कोई रजोगुणी वृत्ति खाओ और खिलाओ जियो और जीने दो धन मकान बढ़िया बना है लोग की गाड़ी और कब तक ये नहीं समझेगा ये रजोगुण में फंसा है और और और, और, और। यश मिला तो और यश धन मिला तो और धन संसार से कोई सुख मिला तो और तेजी से सुख में गिरेगा फिर हो जाएगा समझेगा कोई सार नहीं फिर मैंने पंद्रह दिन के बाद वही ही तमाशा घुस के देखेंगे चाहे सौ सौ जूता करे तुलसीदास को पत्नी ने कहा कि हार्ड मास की देह मन हड्डियां उसके ऊपर मांस उस चमड़ा है नाक में क्या है मुंह में क्या है समझ लो इसमें इतनी प्रीति करती है वैसे तो आज ही प्रीति अंतरयामी ईश्वर राम में करो तो बेड़ा पार हो जाए बोले देवी फिर से कहो रत्नावती उसने फिर से कहा संत तुलसीदास चले गए आज तो रोज लेडिया सैंडल सुनवाती फिर भी वैराख नहीं होता गुरु इस मन की वहां चलो घूमने चलते चलो पिक्चर में जिस दिन ज्यादा गिर गिर करता है समझो कल सुबह थके मे होंगे गिर गिराते हैं या गिड़ गिराते एक दूसरे को ज्यादा स्नेह करते समझो फिर कमर तोड़ प्रोग्राम करेंगे फिर देखेंगे कोई सार नहीं है और फिर वही कम कर वही करेंगे ही बने सत्तो गुण में एक बार चपत खाई फिर नियम ले लेगा आप गांधी जी देखो नियम ले, ले लिया काम विकास से अब नहीं गिरेगे कठिन तो था लेकिन निभाया तो वो भी बड़ा आनंद आता है बड़ा स्वास्थ्य रहता, जितना कठिन समझता था उतना नहीं तो भी नियम से लेना तो नियम भी अपनी रक्षा करता और आदत बन जाती अच्छी बुरी तरह से देखते तो बुरी आदत बन जाती है विकार की नजर से देखते तो आदत भी ऐसी बन जाती जब रुचि भगवान में होती है तो फिर देखना तो ज्यादा महत्व तो ही रखता ईश्वर में रुचि हो जाए तो जितना जितना विकारों में बेईमानी में बदमाशी में सावधान रहेंगे उससे मन को बचाएंगे सावधान रहेंगे उतना ईश्वर में रुचि होगी और जितना ईश्वर का सुख मिलेगा उतना उस विकारों से फिसलने में रक्षा हो सत्य गुण बढ़ेगा सत्व तो गुण बढ़ गया तो अदृश्य में की शक्ति सत्य संकल्प शक्ति लोक लोकांतर के राज से गुजारने की शक्ति और थोड़ा सा गुरु का उपदेश मिलते ही आपको ज्ञान हो जाता सत्पात समझाएते ज्ञानम तो खान पान का ठिकाना नहीं रजोगुण है संसार का चिंतन है इसी के गुरु को रोज उपदेश देना पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा रंग लगते लगते लगते लगते हो जाएगा जैसे उर्वर भूमि होती है तो बीज बोध या एक दो बारिश का पानी पिला दिया हो गया लेकिन राजस्थान में तो खूब बार सता हरियाली हो गए तो ऐसे ही हम लोगों का अब कल जुग में राजस्थानी दिल हो गया है मतलब रेतीला उर्वर भूमि नहीं रही कि थोड़ा उपदेश मिलाव चल दिया रोज उपदेश सुना क्या हाल है कहा से आया कैसा आयुष्य नाश हो रही है जिंदगी के दिन बीत रहे जो संभाला है वो वो भी साथ में नहीं चलेगा फिर भी और खपे खपे खपे में खप रहे क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन का आज छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज शरीर भी छोड़ के जाते घर भी छोड़ के जाते धन भी छोड़ के मरते राज भी छोड़ के मरते फिर भी दूसरे उसी में लगे इसी का नाम माया जो मिट जाने वाली चीजें उसी में लगे जो मौत के बाद भी न, आपका साथ नहीं छोड़ता अमित है उस ईश्वर को उन जो तो मिटने वाली चीजों में आपकी आसक्ति नहीं होगी फिर बढ़ाने की रुचि नहीं होगी घटाने का दुख नहीं होगा और भोग नहीं होगा उन वस्तुओं से आपका योग होता जाएगा धन वैभव तो श्री कृष्ण के पास श्री राम के पास वशिष्ठ जी के पास और ऋषियों के पास खूब होता था कभी कभी राज्य दिवाली हो जाते तो ऋषि आश्रम से उनको लोन मिलता था ऐसा के अभी सारे आश्रम और सारे ऋषि एक ऑफिसर के आधीन ऑडिट कर रहा हूं ऐसा जमाना नहीं था जब चाहे जिस सरकार को जिस वो तमिलनाडु में देखो ऐसा हो शंकराचार्य जैसे वो ऐसा जमाना नहीं था जयेंद्रपुरी को जिन्होंने फसाने की कोशिश की उन्हीं का अब नाक कट रहा है उच्च न्यायालय ने तो सात डाटा उनके पुलिस के बयानों को उनके वकील आमानत दे दी सारे षडयंत्र वालों का मुंह मुंह क्या हो गया मैं नहीं बोलूंगा मैं क्यों बोलूंगा मुंह काला होगा लोग तो बोलते है मैं कैप बोलूँ कि उनका मुंह काला हो गया षड्यंत्र कार्यों का लोग सब बोल रहे तो मैं ऐसा क्यों बोलू ऐसा बोलकर भी मैंने सम्मति दे दी नारायण हरी नारायण हरी अपन लोगों ने उनको फंसाया जा रहा है इसके विरोध में हमने दिल्ली में सत्याग्रह किया था एक दिन उस समय लोग सोच रहे थे संतों को ये करने की क्या जरूरत है कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा हो अस्सी नब्बे टका लोग बोलते हैं जी ने बहुत बढ़िया किया। पांच दस टका लोग होते ना अपने अपने संतों को यह सब करने की क्या जरूरत है अरे जब जब अन्याय हुआ तो संतों ने ही लोहा लिया है अंग्रेज इतना अन्याय करते थे तो संतों की प्रेरणा से फिर गांधी जी भी तैयार हो गए ऋषि संतों का संकल्प रामतीथ का संकल्प विवेकानंद का संकल्प ऋषि दयानंद का संकल्प ऋषि दयानंद को वाईसरा ने बोला है कि आपके सत्संग सत्संग ठीक होते हैं ना हमारे ब्रिटिश शासन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं बोले नहीं ठीक होता है तो फिर तो बोले तो आप प्रेयर करा करो ना सत्संग के कि ब्रिटिश शासन भारत में रहे ये सब लोग भारत की आजादी आजादी सब बकवास कर रहे ऋषि दयानंद को बोला आप प्रार्थना करवाओ लोगों को कि ब्रिटिश शासन जिंदाबाद है बोले ये तो नहीं हो सकता मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रिटिश राष्ट्र शासन का खात्मा जल्दी हो भारत आजाद हो बोले संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम क्या सिखाते हो संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ऋषि दयानंद को तुम क्या सिखाओगे तुम अपना ही घर अपना ही दिल संभारो तो बहुत है संतों के लिए इनको ये नहीं करना चाहिए इनको वो नहीं करना चाहिए तुम्हारी बिचारे पहुंच गया हम तो गए बैठ गए एक शंकराचार्य एक दिन दो दिन पहले बयान दिए थे उनके खिलाफ कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जैन तपूरी को जब तक निर्दोष साबित नहीं होते जब हम हम लोग बैठे आवाज चली तो उसने अपने बयान बदले और दूसरे लोग भी राजकारणी जो जैसे बयान देते थे मन चाय उन सबका त्रिवण बदल गया आपके हृदय में भगवत प्रेरणा से कोई कार्य करते हो तो दुनिया फिर उसके अनुसार पटरी बदलने को तैयार हो जाती इसका अर्थ ये नहीं कि हमने सत्याग्रह किया उसी से हो गया नहीं कोई भी अच्छा काम शुरू करता है तो भगवान की दया से सब लोगों का सहयोग मिल जाता है इसीलिए बुरे से लोहा लेना चाहिए कोई आदमी पीड़ित हो रहा हो और अन्याय होता हो तो आपका जितना भी बस चलता है बुद्धिपूर्वक धैर्यपूर्वक तो अशुद्ध से लोहा लेकर शुद्ध की मदद करनी चाहिए हमारा उनसे कोई लौकिक रिश्ता नहीं शंकराचार्य न हम उनके शिष्य है ना हमारी संस्थाओं से सुन जुड़ी है लेकिन हमारे चित्त में था कि इनको फंसाया गया निर्दोष है इसलिए हमने ना पुकारा और वही उच्च न्यायालय ने भी वही बात कही बाद में दो दो महीना जेल में रखा षड्यंत्र करके खूनियों को तो जमानत मिल जाती और खून के खून का आरोप भी नहीं है साबित भी नहीं हो रहा है खू का आरोप फिर भी उनको जमानत नहीं मिल रही उच्च न्यायालय ने वहां की पुलिस को और, तो और को सबका मुंह फलाना, सब फलाना हो गया लोग बोलते कहला मुंह हो गया मैं बोलता हूँ फलाना हो गया सबका ये बात भले से जाए हमें कोई ये नहीं बना इससे सबको प्रेरणा मिलेगी कि आजकल बहुत झूठे केस हो जाते बेचारो नहीं देखे शत्रुता से या किसी कारण दहेज के है अथवा मेरे को पुरानी जाति का कह दिया ये और दहेज के बहुत झूठे केस होते हैं कई बार तो लोग निर्दोष लोग खून के इसमें झूठे फंसाए जाते हैं तो जब झूठा हो तो दूसरे लोग हिम्मत करें पुलिस को समझाए लोगों को समझाए उसके लिए शुभ संकल्प करें और कोई झूठा फस गया हो तो उसको बचाने के लिए मंत्र करना चाहिए वो बच जाएगा निर्दोष छूट जाएगा ये मंत्र आप लिख लेना सेटलाइज़ में जो भी देखें टीवी में वो भी लिख लें। कोई भी झूठे ढंग से मुकदमे में फंसा है, तो वह आसन ही से छूट जाएगा ये मंत्र बड़ा प्रभावशाली है श्रद्धा से जापे मुकदमा जीतने के लिए इस मंत्र की एक माला रोज जप करें पानी में देखे दिया जला दें अगरबत्ती कर दे अगर तो और अच्छा है नहीं तो पानी में खाली पानी रखे देखे और वो तो पावन बाल पावन समाना लिखो पावन पवन बल पावन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान ये आपको हम टीवी वालों को दिखाते देख ले दे इस प्रकार का मंत्र मुग्दमा जीतने के लिए इस मंत्र के एक महारो रोज है पवन तनय पवन समान पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान तो जो जिस पर भी मुग्धमे चले अभी एक एक आदमी को हम कभी इधर आते तो ये हमने बंद छपवा के रखा दे देते बाकी तो लखों करोड़ों लोग हैं हमारे श्रोता तो इसलिए ये मंत्र सेटलाइज़ में देते हम्म जो भी श्रद्धालु हैं और किसी ढंग से फंस गए दहेज के गुनाह में मुकदमे में या ऐसे वैसे जैसे ये जयेंद्रपुरी को फंसा दिया गया तो ऐसा कोई जब जब करो तो फिर जयेंद्र सरस्वती के कुछ ऐसे फंसा ऐसे इतने बड़े आदमी को फसा सकते तो तो दूसरों की बात क्या है तो फिर ये मंत्र रक्षा करेगा बिल्कुल पक्की बात है फसाने वालों का देव सबे भंडा फूटे का कलम होगा पवन है पवन न समान बल्ल बुद्धि जो ज्ञान विज्ञान यहाँ तिलक करो और एक टक देखो दिए के तरफ भगवान की तरफ पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान ज्या, निदान बस ये आज मैं इसलिए दे रहा हूं चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि अभी बहुत जूठे केसों की फरियादी आज भी एक आया बेचारा बहुत दुखी था बोले मैं तो यहां वहां था ही नहीं और मेरा नाम ठोक दिया खून केस में और उसके बोलने पर मैं सच्चाई थी मैंने उसको बोला आ जाना मैं भी दे दूंगा वो तो अभी आएगा मैं उसको दूंगा अपने आप छूट जाएगा ऐसे कई छूट गए एक दो नहीं कई छूट गए ये मंत्र बड़ा पावरफुल है प्रभावशाली आपको ऐसे नहीं घर बैठे मिल गया तो आप देखे जरा आज मैं आया देखे नहीं होगा तो कम से करो जब तक मुक्त में सी जान नहीं छोटी देख तो माला कर लिया कर। बोले मेरे पर नहीं मेरे फ्रेंड पर है मेरे दोस्त पर है मेरे रिश्तेदार उसके लिए करो उसको दो ये मनता तुम भी करो उसके लिए शुभ भावना जैसे शंकराचार्य के लिए शुभ भावना का तूफान चला तो वहां भी अशुभ भावना वाले भी गैंग कम नहीं थी लेकिन शुभ भावना का संकल्प जोर पड़ा तो अशुभ दगा अशुभ से लोहा लेने के लिए शुभ लोगों को संगठित होना चाहिए आवाज उठानी चाहिए नारायण नारायण नारायण हो हो हो हो संसार है होशुभ चलता रहता है अशुभ से दबो मत और शुभ का अभिमान मत करो पक्षपात नहीं करो सत्य का आश्रय लो प्रतिपूर्व भगवान का जाप करो और जब संसार का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो विश्वास ये काम होगा। भगवान जानते मेरे दोष हूँ फलाना दोष में छूटेगा छुटेगा कि नहीं अपना क्या वो तो मद्रास में मैं इधर हूँ मैं दिल्ली में उपवास करूँ तो वो मद्रास में उनको खिला रहे हैं हम बैठे हैं तो जाएगा संकल्प देर सबेर रंग आएगा तो पूरे हिन्दुस्तान में रंग आ आपका इरादा पक्का होना चाहिए और स्वार्थ नहीं होना चाहिए बस हमें तो संतोष है कि हमने जयंद्र सरस्वती जी के साथ अन्याय के खिलाफ जो हमने धरना दिया वो सार्थक हो गया आपको कैसा लगता है